सुंग प्राणी प्रसवे ये धातु का पूरा रूप हो गया लीड चलेगा अच्छा सुंग प्राणी प्रसवे गकार गीत संगेगा कि सूत्र से हलत्यम गीत होने से सुत लगेगा अनुदात गीत आत्मापदम सु तो यह कहाँ से आया दिव्या दिभ्या शन अः तमें ते कैसे हुआ क्या रूप बोना सोईया ते बोलो सो इसमें अब तो देर का यही लगा क्या कहा लगा रूपो बोलो हम्म आतंग तो कहा लगा सुविये थे, सुविये थे. कितने स्थान? दो।, दो। लीट में सु, सु अगर ए, प्राप्त है उसके बाद करेगा अच्छे धातु से उभ और उसके बाद करने के लिए क्या सूत्र है ए का सूत्र से होगा। Hmm? इगंत चाहिए एरने का च लगाने के लिए इगंत चाहिए तो एक कहना कभी, कभी इगंत, इगंत कह रहा कभी गंत ये गंत कहता है क्या ए ऐह चाहिए ये नहीं तो ओहो सूपी सूत्र से यन हो जाएगा सुपर में चाहिए सुप नहीं तो फिर उभंग हो जाएगा hmm? कि सूत्र से सुबह बनेगा क्या बनेगा दो दो सू है कौन सा दीर्घ कौन सा हर्ष है दोनों अभ्यास में हृषय कैसे होगा हर्ष और दूसरा हृषय कैसे होगा उबंग होने से हो गया सुसुबे आता में सुसुबाते सुबिरे सुबिर से क्या बनेगा सुसुबिसे आगे सुसुबाते दो बन गया कैसा तो ले गया आगे सुसू सु क्रादिनियम तीठ सु से सुसुबी बहे सुसुबी महे ये धातु सेठ है अनिटे अनिटी अनिटी कैसे पता चलता है क्रादिनियम दीठ कहा इसलिए अनिटे दीर्घ उठी होता है सेट होता है तो अनेटी कैसे होगा करा दिन करना क्या जो है सेठ धातु भू धातु के लिए लीट लगा करते समय वादे करा हैं, बाद क्या सोते सुरती विकल्प सेठ करता है विकल्प ईटी जो करता है यह करा दिन ईटी तो विकल्प ईटी के लिए क्या दिन क्या स्त्री को कित एक सूत्र आ गया एकाच हो उगंत हो तो निषेध होता है गीत कितनी, कित पर ईट निषिद्ध करता है निषेद होने के बाद क्राधिन्यम से इट नहीं तो यदि क्राधिन्य ये नहीं होता तो क्या होता श्री को किति से निषेध हो जाता तो क्राधिन्यम से इट हो गया विकल्प इट हो नित्य होगा नित्य हो गया लूट लकार में इट होगा नित्य विकल्प कैसे पता चलता रूप दे करके दो रूप है क्या राधाधिवस राधा दिव्य लग जाएगा हाँ शरद सूत्र से विकल्प सीट होगा ईट गुण हो तो सविता गुण ईट नहीं होगा तो सोता गुण किस पक्ष में होगा किस सूत्र से हाँ सविता बोलो सोता से रीट सो सो सो सो सो सो में ईट होगा विकल्प से छीस से जाते सौ से आते दो बनेगा बोलो ईट नहीं होगा तो सोशियते बोलो तो लोट लकार रूप लेकर देखा आगे कौन से लक चलने वाला है बोलो सब सु लंगलकार एक एक बोलो एक प्रथम पुरुष असुनी आगे हम्म बोलो असूया तो तो रम वही बोलो वही क्या मन ये तो सु ये या। ॱौ। ॱौ। चुये चुये क्या बनेगा <coughs> इट होगा क्या हम्म नित्य विकल्प ईट पक्ष इट पक्ष में गुण अवादेश बनेगा सविशिष्ट तो गुण होगा किस पक्षे बोलो यहाँ में क्या बनेगा सबि सिम सबिशम धो बने गया सबिश जो नहीं करेंगे सोशल ध में कितने बनेगा क्या बनेगा सोशी ध टे टॉवर ग क्या बोलते हो <laughs> पहले तो तव तो बोला था तब तो जब पूछते इकट्ठा करते क्या क्या बनेगा सोशी ढम तवर गया ना हाँ सोशी ढम लुंग लकार में इट होगा ईटी जब होगा सिंचे है तो गुण या वृद्धि होगी सिचे ची वृद्धि वृद्धि होगी ना गुण होगा मैं गुण क्या होगा या ध्वा में सिच रहेगा लोप हो जाएगा असवी अस भी ढम असबा आगे असवीसी जब ईट नहीं होगा क्या रो बनेगा असुष्ट क्या बनेगा बोलो क्या बना असो ढम टॉवर को अशो ढम लिंग लकार में इट होगा इट पक्ष में क्या बनेगा अस इट नहीं करेंगे तो पक्ष में मध्यम पुरुष बोलो ईट नहीं करेंगे तो उत्तम पुरुष में सा से अशोक अशोक से प्राणी पसने के पे क्या आ गया दूंग पर क्या है नीचे क्यों देखते पूछते सम बोलो पूछो फिर नीचे सुबह में आदेश नहीं है क्या कहते हो सुबह में आदेश पत्र कैसे लगा क्यों आदेश पत्र क्या कहता है आदेश का सकार हो अथ प्रत्येका आदेश का सकार नहीं धातु धातु दात्त में आदेश नहीं होता है क्या आदेश मतलब क्या है धातु से भिन्न होना चाहिए धातु में स्व कुछ स्व आदेश होता है ना नहीं तो स्वादेश सकार है ये आदेश का है धातु का है धातु नहीं धातु है तो आदेश नहीं होगा क्या सूत्र आदेश तो के सकार हो गया आगे दूंग परितापे दूंग में जैसे सुनाए बने बने से बनेगा दू या ते मध्यम पुरुष क्या बनेगा दू या से लीट लकार में क्या बनेगा दू दू वही उम होगा हैं बोलो धाम में में दो बनेगा लूट सेवा विटी होगा नित्य, इड़ी? नित्य इड़ी है तो क्या बनेगा दो बिता दबीता बोलो रेट लगा रिमेट होगा तो किस तरह से हाँ क्या बनेगा दबे बोलो लोट में दू यता लांगे में अदुयतवलो अदुयतव अदुयतव तव अदुयतव अदुयतव तव अदुयत अदुया वही अदुया महि मिथले में दुयत ह असली में ये तो होगा गुणा क्यारनेगा बोलो धोम पहले या धोम पहले टावर का पहले या टावर का पहले बोलते हो दबी सी ढम दबी सी ये आशिलिंग हो गया लूंग लकार में ईट होगा क्या रू बनेगा अदबी अदबी श्यात अदबिष्ट बोलो अदबी ढ्व रहा से आ जाता है अदबीसी तो अदबी ढ्व अदबी ध्वम दो बनेगा रिंग में अदबी सत हा दी क्षय ये आत्मनिपद है या, तो या पर सूत्र तो से आत्मनिपद आएगा अनुदात आत्मनिपद दी अते बोलो हाँ लीट लकार में दी दी अग्र ए दी दी ए ए कहा से हाँ दी दी ए एने पर यहाँ ये बाध करके एरन का से होना चाहिए चाहिए सूत्र लग गया दिंगो युडच किंगिति दिंग परस आजाद किंगित आर्धा आर्धातुकुट बोलो दिंगो क्या विहूति मालूम है पंचमी है सप्तमी का पर में आजादी की गीत हो तो देखो दिंग पंचम्त होने से यहाँ परिभाषा उपस्थित हो तो क्या परिभाषा हम्म तस्मादत्तर से और वो अच्छी सप्तमी से क्या प्राप्त है तस्मिन इतनी निर्दिष्ट पूर्व दोनों प्राप्त है यदि पंचमी निर्देश करेंगे तो आजादी को होगा सप्तमी निर्देश लेंगे तो क्या होगा पूर्वक यूट होगा तस्मादत्तर से तस्म इति निर्दिष्य पूर्व से सप्तमी निर्देश विद्यमान कार्य हो कार्य हो तो वर्णातरण अव्यत पूर्व होगा तो दिंग को युट होगा या आजादी को युट होगा उभय निर्देशे बलियान परत्थ पंचमी बलवान से दिंग से पर आजादिक को को गीत आध्यात्ता इसलिए दिंग परस आजादे गीत सृष्टि कर दिया आजादी को को ए हे आजादी हे गीत गीत किसे हुआ असमी टिकित तो आधा तो है क्या है इसलिए इसको हो जाएगा यू का रहेगा यका हल नहीं तो मैं उकार उच्चारण के लिए दी दी अगरे अग्रे यगरे ए दी दी यगरे यह न पर यहाँ एक प्रश्न का उत्तर लेकर देखाओ आप कहाँ से कहाँ तक किसको मालूम है तो लेकर देखाओ आप कहाँ से कहाँ पुस्तक बंद करो मालूम है तो बोलना नहीं कुछ अभ्यो कहाँ से कहाँ है किसको मालूम है तो लेकर देखाओ मैं मैं कहता हूं लेकर देखाओ कुछ बोलना नहीं ढूंढना नहीं मालूम है तो लेकर देखाओ नहीं तो उनसे मालूम है तो लेकर देखाओ कोई एक भी है या के, नहीं के म, है नहीं क्यों भी देखो तो ये क्यों बोलते हो इतने लेकर दिखा दो नहीं तो चुप रहो से आरंभ होता है ना खाली समाप्ति तक तो से बुद्धिराज कराप्ति पर्यत कहा छ चार बिश देखो निकालो अशी देवतरा आधा तेरा भात असीध बदतरा भात इतने याद रहना चाहिए पुस्तक देखकर निकालो कहाँ अभी है छ चार छ चार बाईस लेकर के पाद समाप्ति तक देखो ये डिंगो युवच किंगी थी अभे में आएगा आएगा ए रनिकाज सूत्र निकालो में आएगा क्या अभी क्या स्थिति यूट होने के बाद क्या होना स्थिति बोलो दिंग धातु लीट बाद यूट करने के बाद क्या बना स्थिति क्या हुई दी दी ए बीच में जो या है ये दिंगो यंगिति वो अभ्य है ए रन संयोग पूर्व से भी अभ्य है अब ए रनेने का सूत्र से जब यण करने के लिए जाएंगे बीच में युट क्या होगा असिद्ध हो जाएगा असिद्ध हो जाए तो ए रने का से लगेगा असिद्ध हो जाए तो ए रने का से यौ होना चाहिए दी दी दी दी में ये इसको य हो जाना चाहिए दी द होना चाहिए फिर यू तो इसके लिए वार्ती कहे वो ग्यूटा भुवंगण हो सिद्ध हो वक्तव्य भूख चयुट चबु युटू भूक भूक भूक जैसे भूख होता है भूख युट उभंगण हो उभंग करने के लिए यण करने के लिए सिद्ध कहना चाहिए असिद्ध नहीं सिद्ध होगा आप भी होने से असिद्ध हो जाता था अभी सिद्ध हो गया ये भारती कसी सिद्ध हो जाएगा तो यूट बीच में रहने पर ये रहने का सूत्र से होगा नहीं होगा नहीं होगा ये पहले यूट होगा नित्यत्वात इसलिए पहले का निकास भी नहीं होगा नहीं तो का काशन कर देते ये पहले नित्यत्वात यूट हो जाएगा देखो दिंगो युवचिकिंग के अभेशया एरनिकास पर है ना नहीं देखो पर से दिंगो यूट करने के पहले यण कर दो कोई कहेगा यूट क्यों करते दो पहले इरन निकास कर दो तो नित्य है ही दिंग उवड़े चिकिंग यौ करने के बाद भी दिंग इडच से युट हो जाएगा यण करो तो भी होगा नहीं तो नहीं होगा किंतु एरनिकाज ऐसा नहीं नित्य नहीं है और पन में होगा तो होगा बीच में ये आएगा तो नहीं होगा नित्य होने से पहले युट हो गया युट होने के बाद भी आभ्य होने से असिद्ध हो असिद्ध होने से फिर एरनिका से यण प्राप्त है किंतु ये वार्थिक से हो सिद्ध हो गया सिद्ध से एरन से यण नहीं होगा तो रूप बन गया क्या रूप बन गया दीदी दी ये क्या बनेगा किंतु यूट कहाँ कहाँ होगा जहा आजादी प्रत्यय मिलेगा लिटल कार में कोई की ते कौन सब की आजादी मिलेगा तो यूट होगा बोलो दीदी दी ये धाम hmm. में थोड़ा चिंतन करना चाहिए य है ये है इण तंग है दीदी ढ्वे दीदी ध्वे दो बनेगा बनेगा अच्छा य किसको हुआ प्रत्योग य हो गया ये यु ई को ई कौन से दीदी दी हाँ इण तंग है तो हो जाएगा दीदी ढुवे दीदी ध्वे दी हो जाएगा आगे दीदी ये दीदी देखो पुस्तक है तो हरपण चंदी का धमे क्योंकि धम को ईट हुआ ईट के पहले ईट आएगा तो ठीक है तो बोलो फिर एक बार बोलो दीदी आ, लूट लकार सब तो लगेगा मीना ती मिनोत दी गम लपी छो बोलो तो जोश बोलो मी दीर्घ मीनाती मीनाती नहीं बोलना क्या बोलना में मीनातीम ऐसा मातुआ लेपी चार दशी तेज निमित्ते लिपि च ल्यपर हो तो भी ऐसा आत्मस्यात मीनाति मीनोति दिंग डुमिंग प्रक्षेपण है और मीनाती क्रियादि में है, है। या और दिंग है आत्मस्यात लेपि और च दिया है चाद असिधि एज निमित्त सिद्ध भिन्न एज का निमित्त हो तो एज का निमित्त क्या है जो दीक गुण हो जाएगा तो ई गुणों से क्या होगा एज, एज का निमित्त होता है गुण बुद्धि ए ओ ऐ गुण बुद्धि का निमित्त हो तो अर्ध धातु को सार्वधातुक हो सार्वधातु हो तो भी लगेगा किंतु शीत पर नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए शीत तीसरे शयन पर रहते ये सूत नहीं लगा शयन शीत है और शयन भी वहाँ एज निमित्त नहीं था एज निमित्त क्यों नहीं था गीत हो गया तो अशीति शीत भिन्न गुणवृद्धि निमित्त हो आर्धातु सार्वधातुक हो आ हो जाएगा लूट लकार में ता आएगा ता प्रत्य आर्ध धातु के है, है? किस सूत्र से शीत है ना नहीं गुणवृद्धि का निमित्त है गुण क्या है वृद्धि का गुण के सूत्र से प्राप्त है तो गुण निमित्त अस्थिति है जे निमित्त पर उनसे दी के आ हो गया दाता बन गया क्या बनेगा हम्म बोलो लीट लकार में क्या बनेगा दास तेसौ किस में ती तो नहीं ती तो दास्यो मृत्यु दास्य बोलना चाहिए क्या बनिया बनेगा दास्य बनाओ दास बोलो लोटे में क्या बनेगा हाँ बोलो लंग बल अदी एत में तो क्या बोला दिए गया टबर स्पष्ट क्या हैं? हैं क्या तौबर। तौबर ना? <laughs> क्या बोलते? बोलते बोला था पहले एक बार ट बढ़ते <laughs> क्या बनेगा? ट बना तो कच ट पहला है दूसरा कच टे कवर्ग चवर्ग ट वर्ग त वर्ग पवर्ग पाँच तृतीय चतुर्थ वर्ग बोलो चतुर्थ वर्ग हाँ ट वर्ग नहीं दिए एकदम बिदरिंग हो गया आशी में आशनी में क्या बनेगा कोई बता सकते हो दासिष्ठ रूप देखा दिया क्या नहीं नहीं, नहीं। तो हो जाएगा कैसे अतो तो तो होगा किंतु ए निमित्त हो तो अशिली में गुणवृद्धि का निमित्त है आशिली में कित नहीं गुणवृद्धि का निमित्त है है, है। कि ना नहीं की तंगीते नहीं है की तंगी नहीं है मैल में लिंगा शिष्य किदास तो करेगा ये श्यूट यह कित नहीं कित नहीं तो सारूहत्वापित गीत बहुत हो जाएगा आर्ध धातु के सूत्र से हाँ आर्ध धातु को उनसे सारुहात्मापित नहीं लगेगा यासुट ने उनसे किदा शिशु नहीं तो ये ऐसे निमित्त मिलेगा गुणवृद्धि निमित्त है तो हो जाएगा दासिस्ट बोलो हम्म तो हमें क्या बनेंगा कच तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग हाँ दासम लूंग लगा आने पर यह सूत्र कह है में पहला आया है से क्या होगा धातु को ई हो जाएगा सिच की हो जाएगा ऐसा मातम सब सिद्ध तो अधि अधि तो अदि सातम बनना चाहिए किंतु इसको निषेध करने के लिए बात की है घू संज्ञा कहे ये घुसंग प्रतिषेधन से था दींगा था तो दींग का से नहीं होगा तो दिच डया मीनाती का लोप किस तरह से होगा कहीं लोप होगा सिज का ध्वि लोप होगा हाँ क्या रूप बनेगा अदाधम बोलो अदार लिंग लोकन में आतो होगा अदार बनेगा बोलो डेंगे है बिहार उड़ना ऊड उड़ लगा तो उड बनिया उड़ता है और दी आते बनिया क्या बनेगा बोलो लेट में डी डी अगर ए कौन सी अनुप्राप्त है उसके बाद करने के लिए कोई सूत्र है अच्छी दस से यंग यंग है ना यंग हाँ क्या सूत्र से क्या होगा यंग होगा उसके बाद करने के लिए कोई सूत्र है क्या रू बनेगा संयोग असहयोग है असहयोग है देखो रूप देखो हन होने के बाद संयुग हो गया क्या बने गया डिडे बोलो डिडिया भाई कौन बोलता है धुआं में कितने में बनेगा एक दो नहीं बनेगा क्यों इनत अंग है और ईट है डिडी दिडी दम को ईट हुआ और पहले क्या है इनत है यह हुआ दो बनेगा बोलो फिर बोलो डिड्डी हम्म लूट लकार में डी धातु है ताश है ईट होगा कैसे धातु सेट है क्या किसको मालूम है सेट कैसे पता चलता है बोलो सो बोलो ये रूपसंद याद एक कर सेट कहते हो ना उधर नंद लोग याद है बोलो रो कर रो करो ये पर एक एक पूछेंगे याद है आपको डिंग इसमें है हाँ धा तो सेट है याद होना चाहिए रूपचंदा देख करके सेट नहीं कहना <laughs> किसको श्लोक याद है याद बोलो रुद्री आ, लिट में में में हो गया था ना में। था, क्या बनेगा डी तास जाएगा बोलो क्या बनेगा बोलो धो में कितना बनेगा इना नहीं हैं, हैं, होना चाहिए लोट लगा रहे में दीता उत्तमपुर से क्या मनेगा दी ए ए ह दी ए ए तमते दी ए ए हां लंग लकार अदीयात अदीयाता अदीयतम अदीयाता अदीयातम अदीयम पदीय पदिया वदि अदीया मनि विदरी में दी ए त डीषस्य दीर्घ हां बोलो क्या डीए ए डोम बोला क्या डी आगे डीए डीए डीए असली में डॉईस गुना हो जाएगा एट हो जाएगा बोलो आ, तो, तो तो, तो, तो क्या लिख लेकर देखा रूप करो क्या से लुंग प्रत्यय क्या है बोलो ना आ, मैं पूछता हूँ यहाँ प्रत्यय क्या है तो थ तो कहीं से प्रत्येय बोलू क्या क्या प्रत्येक बोलो प्रत्येक मानुन प्रत्येक हाँ प्रत्येक मानो न क्या बनेगा तो? तो अडइट तो क्या बनेगा बोलो अडैध्वम अडई ध्वम शनि अडलकार में अड बोलो ba vasane